माँ की बातें स्वामी ईसानंद जयराम बाटी में दुर्गा पूजा के समय अष्टमी के दिन एक भक्त टोकनी में कुछ कमल के फूल लेकर पहुँचा दूर से देखकर उसने फूल समेत हाथ उठाकर मुझे नमस्कार किया माँ दूर से यह देख रही थी उन्होंने बाद में मुझसे कहा उन फूलों से अब ठाकुर की पूजा नहीं होगी उन्हें फेंक दो हम दो लोगों को बिना किनार वाली धोती पहनने देख माँ ने कहा यह क्या बिना किनार की धोती क्यों पहनते हो तुम लोग लड़के हो किनार वाली धोती पहनना नहीं तो मन में बूढ़ेपन का भाव आ जाता है मन में सदा उत्साह रहना चाहिए यह कह उन्होंने बक्से से दोनों के लिए दो धोती निकाल कर दी उस दिन संध्या के कुछ बाद ही संधि पूजा थी अनेकों को माँ के पैरों में कमल के फूल से पुष्पांजलि देते हुए देखकर माँ ने कहा और फूल ले आओ राखाल तारक शरद खोका योगेन गोलाब इन सबका नाम बोलकर फूल दो मेरे परिचित अपरिचित सभी बच्चों की ओर से फूल दो मेरे वैसा करने पर माँ हाथ जोड़कर ठाकुर की ओर देखती हुई काफ़ी देर तक स्थिर भाव से बैठी रही और बोली सभी का इहलोक और परलोक में मंगल हो केदार महाराज एक दिन सवेरे जयराम बाटी में माँ के पास बैठे हुए कहने लगे माँ हमारे दातव्य चिकित्सालय में ऐसे लोग भी दवाई लेने चले आते हैं जिनकी अवस्था अच्छी है हम लोगों ने तो उसे गरीबों के लिए खोला है ऐसे सब लोगों को दवाई देना क्या उचित है माँ कुछ देर रुककर बोली बेटा इस क्षेत्र के तो सभी गरीब हैं वे जानबूझ भी यदि बनकर आते हैं तो उन्हें सामर्थ्यानुसार अवश्य देना जो प्रार्थी है वही गरीब है केदार महाराज ने पूछा माँ इस बार क्या ठाकुर सर्वधर्म समन्वय के रूप में एक नई वस्तु देने के लिए आए थे माँ ने कहा देखो बेटा मुझे यह नहीं लगता कि उन्होंने जो सर्व धर्म मतों की साधनाएँ की थी वह समन्वय भाव प्रचार करने की दृष्टि से की थी वे तो हमेशा भगवत भाव में विभोर रहते थे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 स्तवस्तुति आदि से परिपूर्ण उनके पत्र का मर्म माँ को सुनाने पर दे कहने लगी देखो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं तो उन्हीं राम मुखुजे की लड़की हूँ मेरी समवयस्क और भी स्त्रियॉँ तो जयराम बाटी में है उनमें और मुझ में भला क्या अंतर है कहाँ कहाँ से सब भक्त आकर प्रणाम करते हैं पूछने पर सुनती हूँ कोई हाकिम है कोई वकील है ये लोग ही इस प्रकार क्यों आते हैं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 कहा माँ हम लोग तो इतना प्रयास करके भी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं माँ ने कहा होगा जी होगा तुम लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं समय आने पर सब होगा उस दिन बड़ी रात तक बातचीत चलती रही मैंने कहा माँ केदार महाराज कहते हैं कि आश्रम के कार्यों में खूब परिश्रम करो इससे ही जो होना होगा अपने आप हो जाएगा माँ ने कहा कर्म तो अवश्य ही करना चाहिए कर्म से मन अच्छा रहता है पर जब ध्यान प्रार्थना भी विशेष रूप से आवश्यक है कम से कम सवेरे शाम एक बार बैठना ही चाहिए वह मानो नाव की पतवार है संध्या के समय थोड़ी देर बैठने से सारे दिन अच्छा बुरा क्या किया क्या नहीं किया इसका चिंतन हो जाता है फिर कल के मन की आज के मन से तुलना करनी चाहिए बाद में जब करते करते इष्ट मूर्ति का ध्यान करना चाहिए ध्यान में पहले चेहरा दिखाई देता है किंतु पैर से लेकर सभी अंगों का साक्षात ध्यान करना चाहिए कर्म के साथ प्रातः संध्या जब ध्यान नहीं करने से क्या कर रहे हो क्या नहीं यह किस प्रकार समझ पाओगे मैंने कहा फिर कोई कोई कहते हैं कि कर्म करने से कुछ नहीं होगा हमेशा जब ध्यान कर सकने से होगा माँ कहा उन लोगों ने कैसे समझ लिया कि क्या करने से होगा और क्या करने से नहीं कुछ दिन थोड़ा सा जब ध्यान कर लेने से ही क्या सब हो गया महामाया जब तक रास्ता नहीं छोड़ देती तब तक कुछ नहीं होने का उस दिन तुमने देखा तो कैसी जबरदस्ती जब ध्यान करते करते एक आदमी ने अपना दिमाग ही बिगाड़ डाला यदि दिमाग खराब हो जाए तो फिर रहेगा क्या वह तो स्क्रू के पेंच के समान हैं पेंच यदि थोड़ा सा ढीला हो जाए तब या तो आदमी पागल हो होगा या महामाया के फंदे में पड़कर स्वयं को बुद्धिमान समझकर कहेगा मैं मज़े में हूँ और पेंच यदि उल्टी दिशा में कसा जाए तो वह ठीक रास्ते पर चलकर शांति और आनंद प्राप्त करेगा हमेशा उनका स्मरण मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे सदबुद्धि दो सब समय भला कितने लोग जब ध्यान कर पाते हैं शुरू शुरू में थोड़ा बहुत होता है बाद में न, के नाम बैठे रहने से नीचे की गर्मी सिर पर पहुंच जाती है अहंकारी हो जाता है पेड़ पत्थर की चिंता करके अशांति में डूब जाता है मन को खुला न छोड़कर काम में लगना बहुत अच्छा है मन खुला रहने से ही सारा गोलमाल होता है मेरे नरें ने यही सब देख ही तो निष्काम कर्म का प्रवर्तन किया माँ ने न को लक्ष्य करके फिर कहा देखो ना, उसका मन बैठे बैठे कैसा अशुद्ध हो गया है केवल शुचिता की सनक बढ़ गई है और सब समय अशांति की शिकायत इतनी अशांति क्यों इतना देख सुनकर भी होश नहीं आता